अर्थ हे सोम देव तू अन्न के लिए और धन के लिए वायु को प्रसन्न कर तू छाननी से शुद्ध किया जाता हुआ मित्र एवं वरुण को प्रसन्न कर मरुतों के संघ को प्रसन्न करता है इंद्र आदि देवों को आनंदित करता है और द्विलोक एवं पृथ्वी को प्रसन्न करता है अर्थ हे सोम तू सहजता से रस निकाल कर दे दुष्टों को नाश कर को नष्ट करने वाला शत्रुओं को नष्ट करने वाला हो अपने रस के साथ गौओं के दूध के साथ मिश्रित करके तू इंद्र का मित्र है तथा हम तेरे मित्र हैं अर्थ हे सोम मधुरता के घनी भूत धन देने वाले रस को दो हमारे लिए वीर पुत्र को दो और धन भी दो हे शुद्ध किए जाने वाले सोम इंद्र के लिए रस दियो धन को हमें दो अर्थ रस निकाला सोम अपनी रस धारा से घोड़े की भांति गमनशील रहता है बलशाली सोम नदी की भांति नीचे रखे कलश में जाता है शुद्ध होने वाला सोम वृक्ष के बने कलश में बैठता है सोम गौओं के दूध के साथ मिश्रित होकर जल के साथ मिश्रित होता है और छाना जाता है अर्थ हे इंद्र कामना करन धैर्यवान जीवन वेगवान वह यह सोम कलशों में रस देता है सबका निरीक्षक रथ में बैठने वाला वीर सच्चे बल से युक्त जो सोम याजकों की कामना के समान कामना करता है अर्थ, प्राचीन काल से अन्न छाना जाने वाला पृथ्वी के रूपों को दूर करता हुआ शीत वर्षा रूप तीन प्रकार के स्थानों में रहने वाला कलशों में रहने वाले जल में रहने वाला शब्द करता हुआ यज्ञों में जाता है अर्थ हे सोम देव रथ से युक्त हमारे यज्ञ में यज्ञ पात्रों से छाना जलों में अपना रस दो स्वाद युक्त मीठा ज्ञानवान सबका प्रेरक जो तू देव की भांति सत्य एवं मनन योग की स्तुति सुनता हुआ अपने में से रस दो अर्थ हे सोम स्तुत किया गया तू पीने के लिए वायु के पास जा और छाननी से शुद्ध किया हुआ तू मित्र एवं और नेता बुद्ध की भांति वेगवान रथ में रहने वाले अश्विनों देवों के पास जा बलशाली वज्र की भांति बाहु वाले इंद्र के समीप जाओ अर्थ हे सोम तू हमारे उत्तम वस्त्रों के पास जा छाना जाकर उत्तम दूध देने वाली गावों के समीप जां पोषण के लिए चमकने वाले सुवर्ण के अलंकारों के समीप जां हे द अर्थ हे सोम छाना जाकर दिव्य धन हमें दो और सब पृथ्वी पर उत्पन्न धनों को हमें दो जिस सामर्थ से हम धन प्राप्त कर सकेंगे वह सामर्थ हमें दो जमदग्नि की भांति हमारे लिए ऋषि के योग्य मंत्र हमें दो अर्थ हे सोम इस सोम की धारा से इन दो धनों को दो मान देने योग्य जल में तू मिश्रित हो वो इस यज्ञ में सबको अपने व्यान से प्रदर्शित करने वाला वायु की भांति वेगवान बहुत यज्ञों से यज्ञकारे के लिए शत्र को देता है अर्थ हे सोम और स्रमणीय ऐसे तुझ सोम का स्रमणीय पवित्र हमारे यज्ञ स्थान में इस पवित्र धारा से रस दे शत्र को नष्ट करने वाला यह सोम सात हजार धन शत्रुओं को नष्ट करने के लिए देता है पके फल वाले वृच को जैसा हिलाया जाता है अर्थ महान शत्र पर शस्त्रों का वर्णन करके शत्र को नम्र करना ये दो अष्ट युद्ध या बाहु युद्ध ये दोनों युद्ध शत्रु का संहार करने में समर्थ होते हैं वह यह सोम नीचे से शत्रु को गिराकर शत्रु को भगाता है हे सोम शत्रुओं को दूर कर और नास्तिकों को यहां से दूर कर अर्थ हे सोम विस्तृत तीन छाननियों के पास तू जाता है तथा छाना जाने वाला तू एक के पास दौड़कर और तू धन का दाता है हे सोम धनवानों के लिए भी तू अधिक धनवान हो अर्थ सर्वज्ञ बुद्धिमान सब भूनों का राजा यह सोम रस देता है यज्ञों में रसों को देता है यह सोम मेढ़ी के बालों की छाननी में से दोनों ओर से जाता है अर्थ महान पूज्य निर्भय देव सोम के रस का स्वाद लेते हैं धन की कामना करने वाले कवियों की भांति यज्ञ स्थान में विद्वान स्तुति करते हैं दस अंगुलियों से याजक प्रेरित करते हैं जलों के रस के साथ इस सोम का रस मिलाया जाता है अर्थ ही सोम छाना जाने वाला तेरी मदद से युद्ध में बहुत कार्य हम करते ह� पृथ्वी और दिवलोक हमारा धनात के दान से सत्कार करें हमारी उन्नति करें अष्ट नव तितम सुक्तम अर्थ हे सोमरस तू हमें अनेक प्रकार से पोषक अत्यंत इस्तुत्य हजारों शक्तियों का पोषण करने वाले अत्यंत कीर्ति कीर्तिप्रद बड़े को पराजित करने वाले धन को प्रदान कर अर्थ कवचधारी पुरुष जिस प्रकार रथ में बैठता है उसी प्रकार वह सोमरस निचोड़ने के बाद छानी की ओर स्तुति होता हुआ सोमरस द्रोण अथमा बर्तन में डाले जाने पर धाराओं से बहता है, अर्थ यज्ञ में मुख्य जो सोमरस धारा के रूप में तेज अथमा प्रकाश की धारा की भांति गोदगुध में मिलने की कामना करते हुए जाता है, वह आनंद उत्पन्न करने वाला और निचोड़ा हुआ सोम छलनी की ओर जाता है, हे देव देव सोम, व हजारों एवं सैकड़ों की संख्या में धन को प्रदान करता है, अर्थ हे शत्रुओं का वध करने वाले सोम, हम तेरे ही हैं सबके आधार रूप सोम, हम अत्यंत इस प्रियरी संपत्ति के अत्यंत पास हों। हे चंचल सोम हम तेरे सुख एवं जल को पानी के अधिकारी हैं अर्थ दस बहिने अर्थात अंगुलियां जिस स्वयं यशस्वी पत्थरों से कूटे जाने वाले इंद्र को प्रिय कमनिया और उत्साह की लहर उत्पन्न करने वाले सोम को नहलाती हैं अर्थ जो सोम सभी देवों के पास आनंद से युक्त होकर जाता है, उस इस प्रिहरी आकर्षण शक्ति एवं भरण पोषण की शक्ति से युक्त सोम रस को छलनी से छानकर शुद्ध करते हैं। अर्थ सूर्य की भांति तेजस्वी जो विद्वानों को भरपूर देता है, ऐसे इस सोम के रक्षण शक्ति से युक्त और बल रस को तुम पिय Téjusví, Dúlók, even Phrithví, Lók Tumháre Yagyó'on me Vah Somm Kutupan kiya jata hai Vah Téjusví, Somm Aras Pahára par ráta hai Us Somm ko mánou Yagyá'on me tiyar karatay hai Arth Hey Somm Vritr ko márnay wálé Indr ke pyni ke liye Tuh nichoda jata hai Dán dhené wálé mánou Tathah Yagyá'on me bäthnay wálé Vidránu ke pyni ke liye अर्थ जो सोम प्रातः काल छिपे हुए अज्ञानी चोर हैं उन्हें भगा देते हैं। वे प्राचीन सोम प्रातः काल के समय छलनी में छाने जाते हैं। अर्थ हे मित्रों हम और तुम एवं अन्य सभी विद्वान अत्यधिक तेजस्वी बलकारक और उत्तम सुगंधी वाले सोम रस को पीये तथा बल के प्रभुत्त को प्राप्त करें। नव नव तितम सुक अर्थ इस इस प्रेहड़ीय तथा शत्रुों को पराजित करने वाले सोम के लिए पराक्रमी धनुष को फैलाते हैं, ृतज विद्वानों के आगे बलशाली सोम को छानने के लिए अपनी तेज को विस्तत करते हैं, अर्थ यदि जब ृृज की बुद्धिपूर्वक की गई स्ततियां सोम को बहने के लिए प्रेरित करती हैं, तब रात्रि के पश्चात अर्थात प्रातः में तैयार किया हुआ सोम बलकी ओर जाता है अर्थ जो आनंदमई रस इंद्र द्वारा अत्यधिक पीने योग्य है और जिसे गाय एवं विद्वान पहले तथा आज भी मुंह से पीते हैं ऐसे इस सोम के उस रस को हम शुद्ध करते हैं अर्थ और जिसे देवों के नाम को धारण करने वाली बुद्धि सामर्थ्य युक्त करते हैं, पवित्र होते हुए उस सोम रस की दाचीन गाथाओं से लोग स्तुति करते हैं। अर्थ गोदुग्ध से सीछे जाने वाले और सबको धारण करने वाले सोम को बालों की छलनी से छानकर पवित्र करते हैं। और बुद्धिमान लोग दूत की भांति प्रथम जानने के लिए इस सोम की स्तुति करते हैं अर्थ पवित्र होता हुआ और अत्यंत आनंददायक सोम रस जिस प्रकार गौ आदि में वीर्य स्थापित किया जाता है उसी प्रकार पात्रों में स्थापित किया जाता है पात्र में रखा हुआ बुद्धियों का स्वामी वह सोम इस्तुत होता है अर्थ जब सोम इन मानवी प्रजाओं में दाता के रूप में जाना जाता है तब वह सोम बहुत अधिक जल में प्रविष्ट होता है और तब उत्तम कार्य करने वालों द्वारा देवों के लिए निचोड़ा गया सोम देव शुद्ध किया जाता है।